ईशावासी उपनिषद सदगुरु ओषो के अमृत प्रवचन एवं ध्यान प्रेम ट्रैक तेरा अविद्या और विद्या में भेद अन्य देवाहुर्विद्या अन्य दाहु अविद्याया। इति ये नस्त विद्या से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या से और ही फल बतलाया है ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी अविद्या का अर्थ मात्र अज्ञान नहीं करते और विद्या का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं करते अविद्या से उपनिषद का अभिप्रेत भौतिक ज्ञान है अविद्या से अर्थ है वैसी विद्या जिससे स्वयं नहीं जाना जाता लेकिन और सब जान लिया जाता है अविद्या पदार्थ विद्या का नाम है साधारणतः भाषा कोश में खोजने जाएंगे तो अविद्या का अर्थ होगा अज्ञान लेकिन उपनिषद अविद्या का अर्थ करते हैं ऐसा ज्ञान जो ज्ञान जैसा प्रतीत होता है फिर भी स्वयं व्यक्ति अज्ञानी रह जाता है ऐसा ज्ञान जिससे हम और सब जान लेते हैं लेकिन स्वयं से अपरिचित रह जाते धोखा देता है जो ज्ञान का ऐसी विद्या को उपनिष्ठित अविद्या कहते हैं अगर ठीक से अनुवाद करें तो अविद्या का अर्थ होगा साइंस बहुत अजीब लगेगी ये बात अविद्या का अर्थ होगा पदार्थ ज्ञान पर ज्ञान और विद्या का अर्थ होता है आत्मज्ञान विद्या से सिर्फ ज्ञान अभिप्रेत नहीं है विद्या से ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण अभिप्रेत है जो ज्ञान स्वयं को बिना बदले ही छोड़ जाए उसे उपनिषद ज्ञान नहीं कहेंगे उसे विद्या नहीं कहेंगे मैंने कुछ जाना और जानकर भी मैं वैसा ही रह गया जैसा न जानने पर था तो ऐसे जानने को उपनिषित विद्या न कहेंगे विद्या कहेंगे तभी जब जानते ही मैं रूपांतरित हो जाऊं मैंने जाना कि मैं बदला मैंने जाना कि मैं दूसरा हुआ जान के मैं वही न रह जाऊं जो मैं न जान के था अगर मैं वही रह गया तो वो अविद्या है अगर मैं रूपांतरित हो गया तो वो विद्या है ऐसा ज्ञान जो सिर्फ एडिशन नहीं है जो आप में कुछ जानकारी नहीं जोड़ जाता वर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है रूपांतरण है आपको बदल जाता है आपको और ही कर जाता है आपको नया जन्म दे जाता है उसे उपनिषद विद्या कहते हैं सुखरांत ने ठीक इसी अर्थों में उपनिषद के अर्थों में एक छोटा सा सूत्र कहा है और कहा है नॉलेज इज वर्चू ज्ञान ही सदगुण है यूनान में सैकड़ों वर्ष तक इस पर विवाद चला क्योंकि साधारणता हम सोचते हैं अकेले ज्ञान से सद्गुण का क्या संबंध एक आदमी जान लेता है क्रोध बुरा है फिर भी क्रोध तो नहीं जाता एक आदमी जान लेता है चोरी बुरी है फिर भी चोरी तो बंद नहीं होती एक आदमी जान लेता है लोभ बुरा है फिर भी लोभ तो जारी रहता है लेकिन सुकुरात कहता है कि जिसने जान लिया कि लोभ बुरा है उसका लोभ चला ही जाएगा जिसने जाना कि लोभ बुरा है और लोभ ना गया तो अविद्या है तो जानने का धोखा है फॉल्स नॉलेज है भ्रम पैदा हुआ ज्ञान की कसौटी यही है कि वो आचरण बन जाए तत्क्षण। बनाना भी ना पड़े अगर कोई सोचता हो कि पहले हम जानेंगे और फिर आचरण में ढालेंगे तो फिर वो विद्या नहीं है अविध्या है जानते ही जैसे कि आपके सामने रखी है कोई चीज और आपको पता चला कि जहर है आपने जाना कि जहर है कि हाथ उठता था प्याली को लिए ओंठों की तरफ और रुक गया जाना कि जहर है और हाथ से प्याली छूट गई जानना ही आचरण बन गया तो विद्या और अगर जानने के बाद चेष्टा करनी पड़े कोशिश करनी पड़े इफर्ट करना पड़े और आचरण को बदलना पड़े तो फिर आचरण आचरण थोपा हुआ है जबरदस्ती लादा गया है ज्ञान से निर्मित नहीं है आरोपित है और ऐसा ज्ञान जिसको आचरण बनाने के लिए आरोपित करना पड़े जो अपने आप आचरण न बने उसे उपनिषित अविद्या कहते उपनिषित उसे विद्या कहते हैं जिसे जाना नहीं कि जीवन बदला नहीं इधर जला दिया उधर अंधेरा खो गया अगर ऐसा हम कोई दिया बना सके कि दिया तो जल जाए और अंधेरा न खोए अगर हम ऐसा कोई दिया बना सके कि दिया जल जाए और अंधेरा न खोए और फिर दिया जला के हमको अंधेरे को मिटाने की भी चेष्टा करनी पड़े अगर ऐसा कोई दिया हम बना सके तो वो अविद्या का प्रतीक होगा दिया जला और अंधेरा नहीं रह जाता दिए का जलना अंधेरे का मिट जाना बन जाता है तो ऐसा दिया ऐसी विद्या उपनिषद को अभिप्रेत है इसमें दो बातें और ख्याल ले लेनी जरूरी है ऐसा क्यों होता है कि हम जान तो लेते हैं लेकिन रूपांतरण नहीं होता न मालूम कितने लोग मुझे आगे कहते हैं कि हमें पता है क्रोध बुरा है जहर है जलाता है आग है नर्क है फिर भी क्रोध छूटता तो नहीं जानते तो हम हैं तो उनसे मैं कहता हूं कि तुम जानते हो यही तुम्हारी भूल हो रही तुम सोचते हो जानते तो हम हैं अब हम क्या करें जिससे कि क्रोध बंद हो जाए यही तुम्हारी भूल हो रही तुम जानते नहीं हो तुम्हें पता नहीं है कि सच में ही क्रोध नरक है क्या यह संभव है कि किसी को पता हो कि क्रोध नरक है और वह क्रोध के बाहर छलांग ना लगा जाए बुद्ध ने एक जगह कहा है कि एक व्यक्ति को मैंने समझाया दिख दुख था उसका जीवन पीड़ा से भरा था चारों ओर सिवाय चिंताओं के उसके जीवन में कुछ भी न था मैंने उससे कहा कि तू इन सारी चिंताओं को छोड़कर बाहर आ जा मैं तुझे मार्ग बता देता हूं उस आदमी ने कहा मार्ग आप अभी बता दें फिर बाद में मैं कोशिश करूंगा बाहर आने की आहिस्ता क्रमसा तो बुद्ध ने कहा कि तू तो उस आदमी जैसा है जिसके घर में आग लगी हो हम उससे कहें कि तेरे घर में आग लगी है वो कहे कि आपने बताया तो बड़ी कृपा है अब मैं क्रमसा आहिस्ता धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा बुद्ध ने कहा अच्छा होता वो आदमी कह देता कि तुम झूठ कहते हो मुझे कोई आग दिखाई नहीं पड़ती लेकिन वो ये नहीं कहता वो ये कहता है कि माना तुम ठीक कहते हो आग लगी है लेकिन मैं धीरे धीरे निकलूंगा आग अगर सच में ही दिखाई पड़ जाए तो कोई धीरे धीरे निकलता है छलांग लगा के बाहर हो जाता बताने वाला पीछे रह जाए जिसे पता चल गया कि आग लगी है वो तो पहले बाहर हो जाए धन्यवाद भी बाहर ही देगा घर के तो बुद्ध ने कहा कि तुम तुम कहते हो कि माना कि आग लगी है लेकिन तुम्हें आग दिखाई नहीं पड़ती तुम व्यर्थ ही हां भर रहे हो तुम खोजने का कष्ट भी नहीं उठाना चाहते तुम मेरी बात को कसौटी पे कसने की चेष्टा भी नहीं करना चाहते तुमने आंख खोलकर भी नहीं देखा चारों तरफ कि आग लगी है तुम मान लिए और इसलिए तुम्हारे मन में अब यह सवाल उठता है कि आंख तो लगी है अब मैं धीरे धीरे निकलूंगा मुझे कोई विधि कोई मेथड बता दें कि मैं कैसे बाहर हो जाऊं जब मुझसे कोई कहता है कि मैं जानता हूं कि क्रोध बुरा है और फिर भी क्रोध से छुटकारा नहीं होता तो उससे मैं कहता हूं कि अच्छा हो कि तुम जानो कि तुम नहीं जानते हो कि क्रोध बुरा है जानते तो तुम यही हो कि क्रोध अच्छा है हम अच्छे को ही किए चले जाते हैं लेकिन लोगों से हमने सुन लिया है कि क्रोध बुरा है सुने हुए को ज्ञान मान लिया है तो वो अविद्या है वो विद्या नहीं है फिर फिर विद्या कैसी होगी जानना पड़ेगा स्वयं ही कि क्रोध बुरा है क्रोध से गुजरना पड़ेगा क्रोध की आग में तपना पड़ेगा क्रोध की पीड़ा और कष्ट झेलना पड़ेगा क्रोध की अग्नि में जब सब अंग जलेंगे और प्राण उत्तप्त होंगे और जीवन धुआं धुआं हो जाएगा तब तब किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि क्रोध बुरा है तब किसी से समझने नहीं जाना पड़ेगा कि क्रोध बुरा है और तब क्रोध से बाहर कैसे हो जाएं इसकी कोई विधि कोई उपाय कोई साधना नहीं खोजनी पड़ेगी यह जानना ही कि क्रोध आग है क्रोध से छुटकारा हो जाता है ऐसे ज्ञान का नाम विद्या है उस ज्ञान को उपनिषद विद्या कहते हैं जो अपने में ही मुक्ति है जो ज्ञान स्वयं में मुक्ति नहीं है वो विद्या नहीं हम सबके पास बहुत विद्या है हम सभी कुछ ना कुछ जानते कहना चाहिए बहुत कुछ जानते हैं उपनिषद से पूछें तो हमारा जानना क्या है हमारे जानने को उपनिषद अविद्या कहेगा हमारे जानने को विद्या नहीं कहेगा क्योंकि हमारा जानना हमें छूता ही नहीं हमें बदलता ही नहीं हमें स्पर्शी नहीं करता हम वही के वही रहे आते हैं जानना बढ़ता चला जाता है जानना एक संग्रह की भांति है हम दूर ही रह जाते हैं जानने की तिजोरी में संग्रह बढ़ता चला जाता है हम वही के वही रह जाते तिजोरी बड़ी होती चली जाती संग्रह बड़ा होता चला जाता है एकुमलेशन है जिसे हम अभी ज्ञान कह रहे हैं इसे ज्ञान जिसने समझा वो बुरी तरह भटक जाएगा इसे अविद्या समझना विद्या तो सिर्फ उसे ही समझना जो आप में जुड़ती ना हो आपको बदलती हो जो आपके साथ संग्रहित ना होती हो आपको रूपांतरित कर जाती हो विद्या तो वही है जिसे याद ना रखना पड़े जो आपका जीवन बन जाती हो विद्या तो वही है जो स्मृति ना बने जो आपका प्राण बन जाए ऐसा नहीं कि आप स्मृति से समझें कि क्रोध बुरा है ऐसा कि आपका आचरण कहे कि क्रोध बुरा है ऐसा नहीं कि आप घर की दीवालों पर लिख दें कि लोभ पाप है वरना आपकी आंखें कहें आपके हाथ कहें आपका चेहरा कहे कि लोभ पाप है आपका समग्र व्यक्तित्व कहे कि लोभ पाप है तब विद्या है उपनिषद ने विद्या को बड़ा आदर दिया है उस शब्द को बड़ी कीमत दी है वो जीवन को बदलने की कीमिया है हम जिसे विद्या समझते हैं वो केवल आजीविका चलाने की व्यवस्था है आजीविका चलाने की व्यवस्था एक आदमी डॉक्टर है एक आदमी इंजीनियर है एक आदमी दुकानदार है उन सब के पास विद्याएं हैं लेकिन उनसे जीवन नहीं बदलता सिर्फ जीवन चलता है उनसे जीवन नया नहीं होता सिर्फ सुरक्षित होता उनसे जीवन में कोई नए फूल नहीं खिलते सिर्फ जीवन की जड़ें ही सूख पाती हैं उनसे जीवन में कोई आनंद नहीं आता लेकिन दुख के लिए सुरक्षा आयोजन व्यवस्था निर्मित हो जाती है हम जिसे विद्या कहते हैं वो सिर्फ आजीविका को कुशलता से चलाए रखने की सुविधा है उपनिषित उसे अविद्या कहते विद्या कहते हैं उसे जिससे जीवन चलता नहीं बदलता है जिससे जीवन आगे की तरफ खिंचता नहीं ऊपर की तरफ उठता है ध्यान रहे अविद्या होरिजेंटल है छितिज की रेखा में चलती है विद्या वर्टिकल है आकाश की तरफ उठती है बैलगाड़ी की तरह है अविद्या जमीन पे चलती है हवाई जहाज की तरह टेक ऑफ नहीं है उसमें जमीन को छोड़ के ऊपर नहीं उठ जाती जमीन पे चलती चली जाती है जन्म से लेकर मृत्यु तक यात्रा पूरी हो जाती है लेकिन तल नहीं बदलता तल वही होता है जहां हम जन्मते हैं जिस तल पर उसी तल पर हम मरते हैं अक्सर झूला ही कब्र होता है कोई बहुत फर्क नहीं होता तल वही होता है वही के वही होते हैं हो रिझल छितिज की रेखा में चलते चले जाते हैं सभी अपनी अपनी कब्र खोज लेते हैं लेकिन झूलों से बहुत दूर नहीं होती और दूर हो तो भी तल भेद नहीं होता तल वही होता है स्तर वही होता है विद्या है वर्टिकल आकाश की तरफ उठती ऊर्ध ऊपर की तरफ जाती है तल बदलता है आप वही नहीं रहते जाना कि आप दूसरे हुए बुद्ध या महावीर या कृष्ण हमारे पास खड़े होते हैं लेकिन हमारे पास होते नहीं हमारे बिल्कुल पड़ोस में खड़े होते हैं हमारे शरीर से शरीर लग के खड़ा होते फिर भी हमारे पास होते नहीं वे किन्हीं और ही शिखरों पर होते शरीर ही हमारे पास मालूम होता है उनका अस्तित्व हमारे पास नहीं होता विद्या से गुजरे हैं वो ज्ञानी हैं उपनिषद का ये सूत्र कहता है अविद्या के अपने गुण हैं विद्या के अपने गुण है अविद्या के अपने गुण है अविद्या का अपना उपयोग है यूटिलिटी है उपनिषद यह नहीं कहते कि अविद्या को नष्ट कर दो उपनिषद कहते हैं अविद्या को विद्या मत मानना बस इतना ऐसा नहीं है कि आकाश की तरफ बढ़ते चले जाओ और जमीन पर जियो मत सच तो यह है कि जिन्हें भी आकाश में ऊपर उठना है उन्हें भी अपने पैर जमीन पर ही टिकाए रखने पड़ते हैं निश्चय ने कहीं कहा है कि जिस वृक्ष को आकाश छूना हो उसकी जड़ों को पाताल छूना पड़ता है जितना ऊंचा जाता है वृक्ष उतना ही नीचे भी जाता है जो वृक्ष आकाश के तारों को छूने की चेष्टा करता है अभीपसा करता है उसकी जड़ों को नीचे और नीचे उतरते जाना होता है जितनी गहरी जड़ें उतना ही ऊपर उठ पाता है अयोध्या के इनकार में नहीं है उपनिषित यह भी बड़ी भ्रांति हुई इसे आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि इस इस भ्रांति के कारण पूरब ने इतना साहा दुख इतनी पीड़ा उठाई जिसका कोई हिसाब नहीं उपनिषद को ठीक समझा नहीं जा सका या तो हम यह भूल करते हैं कि अविद्या को विद्या मान लेते हैं उपनिषद इसके विरोध में वो कहते हैं अविद्या विद्या नहीं है ये डिस्टिंक्शन ये भेद रेखा ठीक से समझ लेना फिर हम दूसरी भूल करते हैं हम भूल करने की जिद में या तो हम यह भूल करेंगे या हम विपरीत भूल करेंगे या तो हम भूल करते हैं कि अविद्या को विद्या मान लेते हैं अभी हमारे जितने विद्यालय हैं, उनको सब अविद्यालय कहा जाना चाहिए उपनिषद के हिसाब से क्योंकि वहां विद्या का कोई भी संबंध नहीं है हमारे जो विद्यापीठ है वो अविद्यापीठ है और हमारे जो विद्यापीठों के कुलपति हैं वो अविद्याओं के कुलपति वहां से सिर्फ अविद्या लेकिन उपनिषित अविद्या के विरोध में नहीं उपनिषित कहते हैं उन्हें विद्या में समझ लेना इस भूल में मत पड़ जाना भेद को साफ समझ लेना वो अविध्या है और अविध्या का अपना गुण है अपनी यूटिलिटी है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर की जरूरत नहीं ऐसा नहीं कि इंजीनियर बेमानी ऐसा भी नहीं कि दुकानदार ना हो तो अच्छा नहीं दुकानदार भी जरूरी है डॉक्टर भी इंजीनियर भी सड़क साफ करने वाला भी मकान बनाने वाला राजगीर भी सब जरूरी है सबकी उपयोगिता है लेकिन उस आजीविका की विद्या को अगर किसी ने जीवन की कला समझ लिया तो भूल हो गई तो फिर वो सिर्फ रोटी रोजी कमाएगा और मर जाएगा जीसस का वचन है यू कैन नॉट लिब ए ब्रेड अलोम सिर्फ रोटी से नहीं जी सकोगे तुम यद्यपि इसका यह मतलब नहीं है कि रोटी के बिना जी सकोगे तुम अकेली रोटी से नहीं जी सकोगे तुम अकेली रोटी भी कोई जीवन होगी जीवन की जरूरत है रोटी जीवन नहीं है रोटी के बिना जीवन नहीं विकसित हो सकेगा नहीं खड़ा रह सकेगा लेकिन फिर भी रोटी जीवन नहीं न्यू में हम पत्थर भरते हैं मकान के न्यू में भरे हुए पत्थर के बिना मकान खड़ा नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना न्यू में भरे हुए पत्थर मकान नहीं और अगर सिर्फ न्यू भर के आप बैठ गए तो आप इस भ्रांति में मत रहना कि मकान बन गया है इसका यह मतलब भी नहीं है कि न्यू नहीं भरी तो मकान बन जाएगा न्यू तो भरनी ही पड़ेगी वो नेसेसरी ईविल है वो जरूरी बुराई है जो करनी पड़ेगी उपनिषद कहते हैं कि अविध्या का अपना गुण वो गुण है आजीविका वो गुण है जीवन का जो वाह रूप है जो शरीरगत जीवन है उसको चलाए रखने की व्यवस्था पर उसे ही सब कुछ मत समझ लेना वो जरूरी है लेकिन काफी नहीं है इट इज नेसेसरी बट नॉट इनफ आवश्यक तो है पर्याप्त नहीं उतने से सब नहीं हो जाएगा पूरब के मुल्कों ने विशेषकर भारत ने दूसरी भूल की कहा कि जब उपनिषद के ऋषि कहते हैं ज्ञानी कहते हैं कि अविद्या है ये तो छोड़ो अविद्या हम विद्या ही पकड़े इसलिए पूरब में विज्ञान विकसित ना हो पाया जिसे हमने मान लिया अविद्या है उसे छोड़ दिया इसलिए पूरब गरीब दीन और दरिद्र और गुलाम हो गए अविद्या को या तो हम इतना पकड़ने को राजी थे कि आत्महीन हो जाते या हम अविद्या को इतना छोड़ने को सुख हो गए कि शरीर से वाह जीवन से दिनहीन हो गए उपनिषद कहते हैं दोनों की उपाधेयता है दोनों अलग आयाम अलग डायमेंशन में जरूरी है अविद्या की अपनी जगह अविद्या छोड़ देने की नहीं अविद्या को सब कुछ नहीं मान लेना विद्या का अपना गुण और इस सूत्र में एक बात और ऋषि ने कही है कि ऐसा हमने उनसे सुना जो जानते हैं इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी कहते हैं ऐसा हमने उनसे सुना जो जानते हैं क्या क्या उपनिषद का ये ऋषि जिसने ये वचन कहा स्वयं नहीं जानता क्या इसने सुना है जो वही कह रहा इसे स्वयं पता नहीं सुनी हुई बात कही जा रही है नहीं इस बात को भी थोड़ा ठीक से समझ लेना जरूरी है क्योंकि इससे बड़ी भ्रांति हुई पुराने दिनों में जब ये उपनिषद के वचन रचे गए तब तब अभिव्यक्ति का जो रूप था उसे समझ लेना चाहिए कोई भी व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कहता था कि मैं जानता हूं कारण थे उसके कारण यह नहीं था कि वो नहीं जानता था कारण यह था कि जानने के बाद मैं नहीं बचता है इसलिए अगर यह उपनिष्चित कर इसी कहे कि ऐसा मैं जान के कह रहा हूं तो उस जमाने के लोग हंसे होते और कहते कि अभी तुम मत कहो क्योंकि अभी तुम जान ना सकोगे क्योंकि अभी मैं मौजूद उपनिषद का वो ऋषि जानता है भोली भांति पर वो कहता है ऐसा हमने उनसे सुना है जो जानते है। और मजा ये है कि जिनसे उसने सुना है उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि हमने उनसे सुना है जो जानते है। और जिनके संबंध में वो कह रहे हैं उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि हमने उनसे सुना है जो जानते इसके पीछे राज्यगत दावा नहीं है इसके पीछे कोई इगोइस्टिक क्लेम नहीं है इसके पीछे ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूं क्योंकि जानने वाले का मैं कहां बचता है इसलिए कहते हैं जो जानते हैं। और और मजे की बात आपसे कहना चाहूं कि जो जानते हैं उनसे हमने सुना है इसमें वो व्यक्ति स्वयं भी सम्मिलित है जो जानते हैं उनमें ये थोड़ा कठिन पड़ेगा ये थोड़ा कठिन पड़ेगा जैसा मैंने सुबह आपसे कहा कि जब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो जैसा आप सुन रहे हैं ऐसा मैं भी सुन रहा हूं जो बोलने वाला सुनने वाला भी नहीं है उस बोलने वाले को कुछ भी पता नहीं सत्य रेडीमेड नहीं होते पूर्व निर्मित नहीं होते अविर्भूत होते सहजात होते हैं स्पॉन्चेनियस होते ऐसे ही निकलते हैं जैसे वृक्षों से फूल निकलते हैं और सुगंध निकलते तो अगर मैं कुछ आपसे कह रहा हूं तो दो तरह से कहा जा सकता है एक तो कि मैंने उसे पहले तय किया हो तैयार किया हो फिर आपसे कहूं तब वो बासा हो गए तब वो ताजा नहीं रहा तब वो जीवंत भी नहीं रहा तब वो मुर्दा हो गए तब वो मरा हुआ हो गया लेकिन जो आ रहा है वो आपसे कहता हूं तो जिस भांति आप उसे सुन रहे हैं पहली बार उसी तरह मैं भी सुन रहा हूं तो मैं भी एक श्रोता हूं आप ही श्रोता है ऐसा नहीं मैं भी फिर श्रोता हूं तो जब उपनिषद का ऋषि कहता है कि जो जानते हैं उनसे हमने सुना है इसमें जिन्होंने जाना है उनसे तो सुना ही है अगर खुद भी जाना है तो वो भी सुना है उसके लिए भी ऋषि अपने को श्रोता ही कह रहा है सुनने वाला ही कह रहा है और भी एक कारण है जब भी कोई व्यक्ति परम सत्य को उपलब्ध होता है तो परम सत्य ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि मैंने बना लिया है परम सत्य ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझ पर उतरा है अवतरित हुआ है परम सत्य ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि मेरा क्रिएशन मेरा निर्माण बल्कि ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे समक्ष एक रिविलेशन एक उद्घाटन एक इलाहाम अगर कोई मोहम्मद से पूछे कि कुरान तुमने लिखी है तो मोहम्मद कहेंगे कि क्षमा करना है ऐसे पाप की बात मुझसे मत कहना मैंने कुरान सुनी है मैंने कुरान देखी है मैंने कुरान लिखी है सुन के देख के मैंने नहीं लिखी है इसलिए मोहम्मद पैगंबर है पैगंबर का अर्थ है मैसेजर वन हुज डिलीवर द मैसेज जिसने सिर्फ खबर पहुंचा दी, उसे खबर दी गई थी सत्य उसके सामने प्रकट हुआ था उसने आके आपको कह दिया कि सत्य ऐसा है यह सत्य उसका निर्मित नहीं इसलिए हमने ऋषियों को दृष्टा कहा सृष्टा नहीं कहा दृष्टा कहा क्रिएटर्स नहीं सियर्स नहीं कहा कि उन्होंने सत्य का सृजन किया कहा कि उन्होंने सत्य को देखा इसलिए हमने जो उन्होंने देखा उसको दर्शन कहा चाहे दर्शन हम कहें चाहे श्रवण हम कहें ये ऋषि कहता है सुना है हमने उनसे जो जानते हैं वो ये कह रहा है कि सत्य हमसे मुक्त और पृथक है हम उसे बनाते नहीं हम उसे निर्माण नहीं करते हम केवल सुनते हैं जानते हैं देखते हैं हम साक्षी भर हैं साक्षी कहें दृष्टा कहें श्रोता कहें पैसिविटी पे ध्यान रखें ऋषि कह रहा है कि हम पैसिव हैं एक्टिव नहीं एक तो आप जब कुछ निर्मित करते हैं तो आप एक्टिव होते हैं सक्रिय होते हैं जब आप कुछ ग्रहण करते हैं एक, एक चित्रकार एक फूल बना रहा है तब तो वो एक्टिव एजेंट है तब वो सक्रिय काम कर रहा है पर एक चित्रकार एक गुलाब के फूल के पास खड़े होकर उसका दर्शन कर रहा है तब वो पैसिव एजेंट है तब वो कुछ कर नहीं रहा है सिर्फ ग्राहक है रिसेप्टिव है सिर्फ अपने दरवाजे खुले छोड़ दिए खिड़कियां द्वार मन के खुले छोड़ दिए फूल को कहा आ जा निमंत्रण दे दिया हृदय पर लटका दिया स्वागत है और चुप खड़ा हो गया तब वो रिसेप्टिव है तब फूल भीतर जाएगा हृदय पर उसकी पखड़ियां स्पर्श करेंगी प्राणों में उसकी सुगंध गूंजेगी जो ग्राहक की भांति फूल को अपने भीतर ले गया है वो उसके प्राण के कोने कोने तक फूल समा जाएगा, लेकिन यहां वो जो ग्राहक है वो पैसिव है वो सिर्फ ग्रहण कर रहा है उपनिषद का ये ऋषि कहता है ऐसा सोना हमने इसमें वो खबर दे रहा है कि सत्य केवल उन्हीं उपलब्ध होता है जो पैसिव है पैसिविटी इज द डोर ग्रहणशीलता द्वार जिसे कि सूरज निकला है दरवाजे के बाहर हम सूरज को भीतर ला नहीं सकते द्वार खोल के बैठ सकते हैं लेकिन द्वार खुला है तो सूरज भीतर आ जाए उसकी में धीरे धीरे नास्ते नास्ते घर के भीतर के गांवों तक पहुंचने लगेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सूरज को घर के भीतर ले आए ले आना जरा ज्यादा कहना होगा हम इतना ही कह सकते हैं कि हमने सूरज को आने में बाधा ना दी हमने द्वार बंद ना रखा हम द्वार खुला करके बैठे जरूरी नहीं था कि हमारा द्वार खुला होता तो भी सूरज आता हालांकि यह जरूरी है कि हमारा द्वार बंद होता तो कभी ना आता जरूरी नहीं है कि द्वार खुला हो तो सूरज आए ही द्वार खुला हो और सूरज ना आए तो हम कुछ कर ना सकेंगे लेकिन द्वार ना खुला हो तो फिर सूरज नहीं आ सकता है मेरा मतलब समझ रहे आप द्वार खुला हो तो सूरज का आना जरूरी नहीं है आए उसकी मर्जी ना आए उसकी मर्जी लेकिन द्वार बंद हो तो सूरज का ना आना सुनिश्चित है अब उसकी मर्जी भी हो आने की तो भी नहीं आ सकता इसका मतलब यह है कि हम अगर चाहें तो सत्य के प्रति अंधे हो सकते फिर सत्य कुछ भी ना कर सकेगा चाहें तो सत्य के प्रति आंख वाले हो सकते लेकिन तब सत्य को हम निर्मित नहीं करते सिर्फ दर्शन होता है। जीवन में जो भी मूल्यवान है जो भी सुंदर है जो भी श्रेष्ठ है जो भी सत्य है जो भी शिव है वो सभी ग्राहक मन को उपलब्ध होते द्वार देने वाला मन उन्हें पाता है इसलिए ऋषि नहीं कहते ऐसा कि हमने मैंने नहीं वो कहते हैं जिन्होंने जाना उनसे हमने सुना जहां ज्ञान है वहां से हमने सुना जहां ज्ञान है वहां से हमने पाया इसमें मैं को पूरी तरह पहुंच डालने की आकांक्षा है इसीलिए तो किसी उपनिषद पर कोई हस्ताक्षर नहीं, नहीं जानते कौन बोल रहा है कौन कह रहा है किसका वचन कोई हस्ताक्षर नहीं कुछ पता नहीं कि कौन आदमी है जिसने ये कहा इतने महासत्य बिना हस्ताक्षर के कोई कह गया असल में महासत्य बिना हस्ताक्षर के ही कहे जा सकते क्योंकि महासत्य के जन्म के पहले ही वो मिट जाता है ये ये ऋषियों का अपने को बिल्कुल हटा देना बीज से कुछ पता नहीं चलता कि कौन इन वचनों को कहा है यह भी पक्का नहीं है कि ये वचन एक ही आदमी के हों इसमें एक वचन एक का हो सकता है दूसरा दूसरे का तीसरा तीसरे का हो सकता है लेकिन फिर भी एक मजा है कि विभिन्न लोगों के वचन हैं फिर भी इनमें एक संगति एक हारमोनी एक संगीत ये कितने ही भिन्न रहे होंगे लोग ये एक एक वचन को अलग अलग लोगों ने कहा होगा लेकिन फिर भी, भी भीतर कहीं गहरे में बिल्कुल एक एक जैसे एक जैसे हो गए होंगे कभी जाएं किसी जैन मंदिर में तो वहां 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां एक मूर्ति में दूसरी मूर्ति में कोई भी भेद नहीं नीचे थोड़ा सा चिन्ह होता है जिसमें फर्क वो हमने अपने हिसाब के लिए निशान लगा रखे नहीं तो पहचानना मुश्किल होगा कौन महावीर है कौन पार्श्वनाथ है कौन नेमीनाथ है हमने अपनी पहचान के लिए नीचे निशान लगा रखे नीचे के निशान पहुंचते हैं। फिर मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी हो चेहरे भी बिल्कुल एक जैसे ये बात ऐतिहासिक तो नहीं हो सकती महावीर का चेहरा पार्श से एक जैसा नहीं हो सकता और फिर 24 तीर्थंकर बिल्कुल एक ही सकल सूरत के हो गए हूं जरा मुश्किल मालूम पाता है दो आदमी नहीं होते एक सकल सूरत के फिर तो चौबीस आदमी एक सकल सूरत के खोज लेना की मेरे पर क्या जिन्होंने बनाई थी मूर्तियां उनको इतनी समझ ना आई कि किसी दिन कोई हंसेगा और कहेगा कि ऐतिहासिक नहीं नहीं उनको पूरी समझ थी लेकिन हमने किन्हीं और भीतरी चेहरों की मूर्तियां बनाई हैं बाहर के चेहरों को छोड़ दिया वो एक भीतर एक सिमिलैरिटी है महावीर के ऊपर के चेहरे में तो निश्चित ही फर्क रहा होगा पार्शनाथ से लंबाई नाकनक्श आंख चेहरा सब अलग रहा लेकिन फिर भी एक जगह आती है जिंदगी में जहां खो जाता है फिर वहां भीतर तो कोई फासला नहीं रह जाता फिर एक फेसलेसनेस चेहरे से छुटकारा हो जाता फिर ऊपर के चेहरे बेमानी इसलिए हमने ऊपर की मूर्तियां नहीं बनाई हैं वो मूर्तियां भीतर की सिमिलैरिटी वो भीतर की जो समता है वो भीतर का जो एक जैसापन उसकी फिक्र की इसलिए एक जैसी मूर्तियां ये उपनिषद के वचन अलग अलग लोगों के और कुछ आश्चर्य न होगा कि ये भी हो सकता है कि दो कड़ी का जो पद है उसमें एक कड़ी एक की हो और दूसरे दूसरे की हो ऐसा हुआ अंग्रेजी का महाकवि कुलब्रिज मरा तो उसके घर में चालीस हजार कविताएं अधूरी मिली मरने के पहले उसके मित्रों ने बहुत बार कुलरिज को कहा कि इतनी अद्भुत कविताएं अधूरी क्यों छोड़ रखी ये तुम पूरी कर दो तुमसे बड़ा महाकवि दुनिया में नहीं होगा चालीस हजार कविताएं अधूरी इनको तुम पूरा कर दो किसी में तीन पंतियां हैं चौथी नहीं है किसी में सात पंथियां हैं आठवीं नहीं किसी में ग्यारह पंथियां हैं बारहवीं नहीं एक पंक्ति के पीछे अटकी है तुम पूरा क्यों नहीं कर देते कुलिस ने कहा कि ग्यारह ही आई बारहवीं की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं दस वर्ष हो गए बारहवीं पंथी आई नहीं तो मैं कैसे जोड़ू कभी किसी को आ जाएगी तो जोड़ देगा आती नहीं मैं चाहू तो बना सकता हूं लेकिन वो झूठी होगी वो लकड़ी की टांग हो जाएगी असली आदमी में लकड़ी की टांग हो ये 11 पंक्तियां तो जिंदा है ये उतरी ये मैंने बनाई नहीं किसी रिसेप्टिव मूमेंट में किसी ग्राहक छह में मुझ पर आ गई मैंने उनको नीचे लिख दिया बारहवीं अभी तक नहीं आई मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं अगर इस जिंदगी में आ गई तो जोड़ दूंगा अन्य इन को छोड़ जाऊंगा कभी किसी और की जिंदगी में आ सकती कोई और किसी दिन द्वार बन जाए बारहवीं पंक्ति वो जोड़ देगा जरूरी नहीं है कि इसमें दो पंक्तियां एक ही व्यक्ति की हो ये उन व्यक्तियों की पंक्तियां हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा जो उन पर उतर आया है उसे कह दिया इसलिए निश्चित रूप से यह कहना ऋषि का कि सुना हमने जो जानते हैं वो ऐसा कहते संपूर्ण रूप से निर अहंकार मनोदशा की स्वीकृति सूचना खबर मैं नहीं हूं सिर्फ एक द्वार इसकी घोषणा है